लाइव क्वेश्चन अभी-अभी संजीव डगर जी का उनका ये पूछना है कि जो सालों से सुनते आ रहे थे कर्म फल सिद्धांत अगर वो काम नहीं करता तो कोई पाप करने से डरेगा ही नहीं तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं हर कर्म का फल होता है तो कर्म फल सिद्धांत का मतलब इतना ही हुआ कि हर कर्म फल के साथ ही रहते हैं और हर फल अगले कर्म के लिए बेस तैयार होता है इस प्रकार से कर्म और फल अविभाज्य ठीक के बाद रही तो पाप किसको कहें हम किन फलों से संपन्न होना चाहते हैं पहले इसका अध्ययन होना जरूरी है। एक व्यक्ति के रूप में एक परिवार के रूप में एक समाज के रूप में एक देश के रूप में हम जो मानव हैं, वो मानव में हम कि, किस प्रकार के फलों से संपन्नता को हम देखना चाहते हैं संपन्न होना चाहते हैं पहले ये मोटा बात बना अध्ययन करने का यदि इसको ठीक से अध्ययन करते हैं तो अब इस फलों से संपन्न होने के लिए अध्ययन होने के बाद किस प्रकार के कर्म को नियोजित किया सकता है इसको हम लोग बहुत ठीक ठीक भली भांति पहचान सकते हैं है ना अः उसको मैंने अच्छे से अध्ययन किया हुआ है नागराज जी के साथ तो उसमें यह समझ में आया कि यदि फल और वो फल का स्वरूप मानव से लेकर विश्व परिवार तक किस प्रकार के फलों से हम सम्पन्न होना चाहते हैं मानव में एक फल होता है समाधान के रूप में वही उसको यदि परिवार में देखते हैं तो समृद्धि के रूप में देखते हैं तो मानव में समाधान फल से संपन्न होना चाहते हैं परिवार में समाधान समृद्धि फल से संपन्न होना चाहते हैं समाज में हम अभयता फल से संपन्न होना चाहते हैं और पूरे देश में विदेश में अंतरराष्ट्र में प्रकृति के साथ हम पूरकता विधि से अस्तित्व फल से संपन्न होना चाहते हैं इन सभी फलों को अगर ठीक ठीक भलीभांति अध्ययन कर लेते हैं उन अध्ययन के आधार पर जो अब क्या कर्म को हम नियोजित करेंगे इसकी पहचान होती है तो कोई कारण ही नहीं है कि इसमें कोई पाप और इधर उधर जाने का कोई स्कोप ही नहीं बचता है यदि हम फलों को ठीक से आंकलन नहीं करते हैं और कुछ भी करके मान के चलेंगे कि इससे वो तो बढ़िया ही फल संपन्न हो जाएंगे ऐसा जो भी मान्यता होगा वो उन फलों को नहीं देगा वो सब पाप में गन्ने होने वाले हैं मानव के कर्म मानव के द्वारा किए गए कर्म से जनित जो फल है वो फल हमें ही को स्वीकार ना हो उसी का नाम पाप हुआ जब हम ही को स्वीकार नहीं हुए तो कौन मानव जाति को स्वीकार जाएंगे है ना और मानव जाति को स्वीकार नहीं हुए थे कौन प्रकृति में वो वो स्वीकार होने लायक है ये हमको समझ में आता है इसी को पाप कर्म कहा जा सकता है तो पाप से डरकर आदमी पाप से मुक्त हो जाएगा ऐसा नहीं है इस पर हम लोग हजारों साल काम करके देख लिए कि पाप से डर के आधार पर हम सोचे कि पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे बल्कि ऐसा कोई प्रमाण अपनी पूरी परंपरा में प्रस्तुत अपन नहीं कर पाए अब एक सरल रस्ता निकला किन फलों से हम संपन्न होना चाहते हैं उनको पहले बैठ कर ठीक से अध्ययन कर सकते हैं आपस में ठीक से चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करके अब उसके अनुसार उन फलों को हम नियोजित करते हैं तो कर्म की पहचान ठीक से होने के बाद अब उससे हम चलते हैं पाप आपका कोई झंझट ही नहीं है ना कोई डरने की बात ना प्रभावित होने की बात ना कोई दीक्षा भ्रम की बात सदा सदा हमारे लिए हमारे फल और उससे नियोजित उसके लिए नियोजित जो कर्म इस प्रकार से कर्म और फल के साथ हम चलते जाते हैं उस दिशा में एक भी कदम उठाने से जो फल आता है वो हमारे लिए अगले कदम के लिए कदम बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं उसका प्रमाण ही है कि मानव चेतना विकास केंद्र में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको आप देख सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार छोटे छोटे स्टेप लेके हम अपने लिए अनुकूलता को बनाते चले जा रहे हैं और अपने लिए अच्छे कर्मों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते जाते हैं हम सभी अपने लिए दुष्कर्म करते हुए एक कठिन मार्ग को खड़ा कर लिए हैं आज पूरी मानव जाती कितने दिन जिएगी धरती पर है ना ये एक प्रश्न हमारे सामने बनी गया है उसका उसके उसका कारण कौन है भाई तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है वो है मानव मानव अपने किए से अभी ऐसे कठिनतम मार्ग में आ गया है चाहे वो मार्ग को आप इन्वायरमेंटल इश्यूज के रूप में देखो चाहे सोशल इशूज के रूप में देखो चाहे भ्रष्टाचारी को लेकर देखो चाहे ट्रैफिक को लेकर देखो चाहे जॉब जॉब के प्रॉब्लम लेकर देखो चाहे फ्रस्ट्रेशन को लेकर देखो चाहे डिप्रेशन को लेकर देखो चाहे जितने हरासमेंट हो रहे हैं उसको लेकर देखो चाहे आप जितने तरीके से आप देखोगे उतने तरीके से हम लोग इस प्रकार से दलदल में फंस गए हैं हमारे अपने किए हुए कर्मों के कारण उससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है ऐसे कठिनतम दलदल में से भी एक रास्ता बड़ा सुगमता से निकलता है आकर पुनः बैठकर हम बात कर सकते हैं कि एक्चुअली मानव किन प्रकार के फलों से संपन्न रहना चाहता है उस प्रकार के फलों के संबंध संपन्नता के लिए किस प्रकार के कर्मों को नियोजित किया जाता है इसका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है कराया जाता है इसको आप कर सकते हैं हमारी तरफ से हम रेडी हैं आप जब बोलेंगे तो तैयार शुरू हो जाए काम जी